शत्रुओं के सामने आकर डट गए इस समय सूर्यीर सातिकी द्रोणाचार्य जी को पकड़ने के लिए आ रहा था उसे कृतवर्मा ने रोका छत्रवर्मा भी आचार्य की ओर ही बढ़ रहा था उसे जयद्रथ ने अपने तीखे बाणों से रोक दिया इस पर छत्रवर्मा ने कुपित होकर जयद्रथ के धनुष और ध्वजा को काट डाला और दस नाराजों से उससे मर्म स्थानों पर आघात किया इस पर जयद्रथ ने दूसरा धनुष लेकर छत्रवर्मा पर बाणों की व्यवचार आरम्भ कर दी महारथी युधसु भी द्रोणाचार्य के पास पहुंचने के ही प्रयत्न में था उसे सुबाहु ने रोका किंतु युधि ने दो चुरप्र बाणों से सुबाहु की दोनों भुजाएं काट डाली धर्मप्राण युधिष्ठिर की गति मद्राज सल्य ने रोक दी धर्मराज ने सल्य पर अनेकों मर्मभेदी बाण छोड़े तथा मद्र नरेश ने भी उन्हें चौंसठ बाणों से घायल करके बड़ी गर्जना की तब युधिष्ठिर ने दो बाणों से उनके धनुष और ध्वजा को काट डाला इसी प्रकार अपनी सेना के सहित राजा द्रुपद भी द्रोण की ओर ही बढ़ रहे थे उन्हें राजा बालीक और उनकी सेना ने बाण बरसाकर रोक दिया उन दोनों वृद्ध राजाओं का और उनकी सेनाओं का बड़ा घमासान युद्ध हुआ अवंती नरेश बिंद और अनुविंद ने अपनी सेना लेकर मत्स्य विराट और उनकी सेना पर धावा किया उनका भी देवासु संग्राम के समान बड़ा घोर युद्ध हुआ इसी समय मत्स्य वीरों की कई कई वीरों के साथ भी कर... करारी मुठभेड़ हुई जिसमें अश्वारोही गजारोही और रथी सभी निर्भयता से लड़ रहे थे एक और नकुल का पुत्र सतानिक थी भी बाणों की वर्षा कर रहा था आचार्य की ओर बढ़ रहा था उसे भूतकर्मा ने रोका तब सतानिक ने अच्छी तरह शान पर चढ़ाए हुए तीन बाणों से भूतकर्मा के सिर और बाहुओं को काट डाला झिम से पुत्र सुदसोम बाणों की झड़ी लगाता द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण करना चाहता था उसे विमिंसती ने रोका किंतु सुसोम ने सीधे निशाने पर लगने वाले बाणों से अपने चाचा को बिंद डाला और स्वयं निष्ठल खड़ा रहा इसी समय भीमरथ ने छह पहने बाणों से सालों को उसके सारथी और घोड़ों सहित जमराज के घर भेज दिया सुतकर्मा भी रथ में चढ़कर द्रोण की ओर ही बढ़ रहा था उसे चित्र के पुत्र ने रोक दिया आपके वे दोनों पौत्र एक दूसरे को मारने की इच्छा से बड़ा घोर युद्ध करने लगे इसी समय अश्वस्थामा ने देखा कि राजा युधिष्ठिर का पुत्र द्रोण के सामने पहुंच चुका है उन्होंने उसे बीच में आकर रोक दिया इस पर कुपित होकर प्रतिबिंध ने अपने पैने बाणों से अश्वस्थामा को घायल कर दिया अब द्रौपदी के सभी पुत्र बाणों की वर्षा से अश्वस्थामा को आच्छादित करने लगे अर्जुन के पुत्र सुर्ति को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 महामती विकर्ण ने रोका तब शिखंडी ने बाणों का जाल सा फैलाकर उसे रोक दिया किंतु आपके वीर पुत्र ने उसे किट कूट डाला उत्तम आचार्य की ओर बढ़ता जा रहा था, उसे अंगद ने रोका उन पुरुष सिंहों को जो घमासान युद्ध हुआ उसे देखकर सभी सैनिक वाह वाह करने लगे महान धनुर्धर दुर्मुख ने पुरजीत को आचार्य की ओर जाने से रोका इस पर पुरजीत ने उसकी भौहों के बीच में बाढ़ मारा कर्ण ने पांच केके भाइयों को रोका उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कर्ण पर बाढ़ बरसाने आरंभ कर दिए कर्ण ने भी उन्हें कई बार अपने बाढ़ जाल से बिल्कुल आच्छादित कर दिया इस प्रकार कर्ण और केकय देशी पांचों राजकुमार आपस की बाण वर्षा से छिप जाने के कारण अपने घोड़े सारसी ध्वजा और रथों के सहित दिखने भी बंद हो गए आपके तीन पुत्र दुर्जय विजय और जय ने नील काशी और जयसेन को बढ़ने से रोका इसी प्रकार और बृहत इन दोनों भाइयों ने द्रोण की ओर बढ़ते हुए सात्ी को अपने तीखे तीरों से घायल कर दिया उन दोनों के साथ सात्कीिकी का बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ राजा अम्बष्ट अकेला ही आचार्य से युद्ध करना चाहता था उसे चेतराज ने बाणों की वर्षा करके रोक दिया तब अम्बष्ट ने एक अस्थिभेदनी शलाका से चेदराज को घायल कर दिया वृष्णुवंशी वृद्धेम का पुत्र बड़े क्रोध में भरकर जा रहा था उसे आचार्य कृप ने अपने छोटे छोटे बाणों से रोक दिया ये दोनों ही वीर अनेक प्रकार का युद्ध करने में कुशल थे उस समय जिन लोगों ने इनके हाथ देखे वे ऐसे तन्मय हो गए कि उन्हें और किसी बात का होश ही नहीं रहा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ने द्रोण की ओर आते हुए राजा मणिमान का मुकाबला किया मणिमान ने बड़ी फुर्ती से भूरिसवा के धनुष तरकस ध्वजा सारथी और छत्र को काटकर रथ नीचे गिरा दिया। तब भूरिसवा ने अपने रथ से कूद कर बड़ी सफाई से तलवार लेकर उस उसके घोड़े सारथी ध्वजा और रथ के सहित काट डाला फिर वह अपने रथ पर चढ़ गया और दूसरा धनुष लेकर स्वयं ही घोड़ों को हाँकता हुआ पांडवों की सेना को कुचलने लगा इसी तरह दुर्जय वीर पांडवों को आते देखकर उसे महाबली ब्रसेन ने अपने बाणों की व्यवचार से रोक दिया इसी समय द्रोणाचार्य पर धावा करने के विचार से घटोत्कच गदा परिख तलवार पट्टी लोहदंड पत्थर लाठी भुसुंडी प्रास तोमर प्राण बाण मूसल मुद्गर चक्र भिंदपाल फरसा धूल वायु अग्नि जल भस्म ढेले तृण और वृक्षादि से सारी सेना को घायल और नष्ट करता तथा इधर उधर भागता आगे आया उस पर राक्षस राज अलम्बुस ने तरह तरह के हथियारों से वार किया उन राक्षस राक्षसवीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा इस प्रकार आपकी और पांडवों की सेना के रथी गजारोही अश्वरोही और पदार्थी सैनिकों की सैकड़ों जोटे बंध रह गई इस समय द्रोण को मारने के बचाने के लिए जैसा युद्ध हुआ वैसा इससे पहले न तो देखा था और न सुना ही था राजन वहां जहां तहां अनेकों युद्ध हो रहे थे